सचमुच देही का नाता भले ही ना हो पर यह वैदेही माता का नाता है भक्ति का नाता है जान के माता राम जी का नाता है और उस नाते हम आप नातेदार हैं और यह भगवान श्री राम कृष्ण देव की पावन भूमि और स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जयंती का यह मंगलमय महोत्सव यहां की भूमि इतनी पवित्र है कि इस भूमि को इस शहर का इस छत्तीसगढ़ का तीर्थ भी कहा जाए तो अति संयोक्ति नहीं है श्री स्वामी पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी आत्मानंद जी महाराज उनकी चरण धूली से धन्य हुई यह धरा भगवान श्री राम कृष्ण देव का यह दिव्य आश्रम स्वामी जी महाराज का पावन सानिध्य मुझे मिला उनकी कृपा मुझे मिलती रही और सही बात तो यह है कि मैं यहां आता हूं यह आपको जिस दृष्टि से लगे वह आप सोचेंगे पर यहाँ आने में यहाँ पहुंचने में मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ भगवान की कृपा मानता हूँ भगवान श्री राम कृष्ण श्री राम और जैसे पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज के कृतित्व और व्यक्तित्व से सभी लोग परिचित रहे हैं हमें महाराज श्री का बहुत सानिध्य मिला और अपने तरह से अद्भुत हमें तो पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी आत्मानंद जी महाराज के बारे में यह कहने में संकोच नहीं है अवतार वरिष्ठ श्री ठाकुर की मुद मई संतान थे तुम प्रतिरूप विवेकानंद के थे सी सारदा के हनुमान थे तुम छत्तीसगढ़ क्षेत्र निवासिन को बनवासिन को वरदान थे तुम उपमा नहीं देत, बने देने सम आप महान हम लोगों को बहुत सानिध्य मिला यहाँ बहुत से उस समय के लोग हमारे परम स्नेही आदरणीय तिवारी जी हैं हम लोग बहुत स्वामी जी के साथ रहे थे पूज्य श्रीमत स्वामी सत्य रूपानंद जी महाराज का पावन दर्शन और मिलन स्वामी जी के माध्यम से ही रामकृष्ण मठ नागपुर में हुआ और तब से महाराज श्री का अशेष अनुराग आशीर्वाद और छोह मुझे प्राप्त होता रहता है और स्वामी जी के सानिध्य जैसा और उनकी वात्सल्यमयी कृपा का सुख भी मुझे पूज्य पाद स्वामी जी के भी सानिध्य ऋषि चरणों में मिलता है मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूं और यहां निवास करने वाले सभी संत हम लोगों का यही परिवार है और लोग अपने अपने परिवार से यहां आते होंगे और मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं से यहां आता हूँ मुझे तो यह लगता है कि मैं अपने इस परिवार से कहीं जाता हूँ और फिर लौटकर इस परिवार में आता हूं तो उन सब संतों को भी बारंबार प्रणाम और आप सब भी अब हमसे बड़ा कौन परिवारी होगा इतने सब लोग बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनते हैं और देखो खेत में क्या पैदा होता है खेत में पैदा भले ही होता है पर खेत पैदा नहीं कर सकता अच्छा बताओ खेत में पैदा भले ही होता है पर खेत पैदा नहीं कर सकता खेत में फसल तो किसान पैदा करता है खेत से पैदा होता है यह बात सही है पर खेत पैदा नहीं कर सकता पैदा तो किसान करता है इसी तरह वक्ता में से भगवान की कथा निकलती तो है पर वक्ता निकाल नहीं सकता वही तो श्रोता रूपी किसान ही वक्ता रूपी खेत से भगवान की कथा रूपी खेती तो निकाल लेता है तो यह तो आप लोगों की महिमा है खेत का तो यश होता ही है क्योंकि निकलता उसमें से है पर महिमा तो भक्तों की ही है तो आप सब की भावना आप सबका प्रेम आप सबका स्नेह ही इस भगवान की मंगलमयी कथा में हेतु बनता है आप सबको बारंबार प्रणाम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा है और सचमुच वह बात औपचारिक ही है पर उनकी आज्ञा है उनका संकेत है वह आने के लिए बराबर कहते हैं और मैं भी आने के लिए बराबर कहता हूँ पर यह पक्का ही है कि वो नहीं भी कहेंगे तो मैं आने के लिए कहूँगा कि महाराज में और इसी तरह हम लोग आते रहेंगे मिलते रहेंगे राम जी की मंगलमई कथा इस बार भग भक्त विभीषण जी को केंद्र में रखकर हुई और हम लोग विभीषण जी से यह प्रार्थना करते हैं कि आप इतने बंधनों के बीच में होकर भी भगवान नाम के सहारे भगवान तक पहुंचे तो आप भगवान तक पहुंचे हम कथा के बहाने आपके चरणों तक पहुंचे हैं तो आप हमें भी भगवान के चरणों से जोड़ें ऐसा भक्त का आशीर्वाद विभीषण जी का आशीर्वाद भी हम लोगों को मिले इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री राम कृष्ण देव के चरणों में अर्पित करते हुए जगत जन्य माता शारदा के चरणों में प्रणाम जगत पूज्य युग नायक स्वामी जी महाराज विवेकानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम या उपस्थित सब संतों को प्रणाम आप सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद पूज्य स्वामी जी को महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम अब चर्चा को विराम और हम लोग भी यही मांग रहे हैं विभीषण जी की तरह ते ही मांगे वो भगवंत पद कमल अमल अनुराग भगवान के चरणों में प्रीति मिले इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री राम कृष्ण देव के चरणों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम बड़े प्रेम से ले प्रभु का पावन नाम जय श्री राम जय जय श्रिया जय राम जय जय राम और कैसी अद्भुत घटना है हमारे परमात्मीय श्री रामानुजाचारी श्री धराचार्य जी महाराज पधारे हैं कल से श्रीमद् भागवत की कथा आप सुनेंगे और संयोग देखो ये श्री राम कृष्ण देव भगवान की अनूठी कृपा कि हम आए वृंदावन से हम आपको सुना रहे हैं श्री राम कथा और आचार्य जी आये अयोध्या जी से वो आपको सुनाएंगे कृष्ण कथा अयोध्या और वृंदावन का मिलन नहीं है और श्री कृष्ण कथा और श्री राम कथा और मुझे तो लगता है भगवान श्री राम कृष्ण देव ने जो भविष्यवाणी की थी और उस समय जो कहा था कि जो राम जो कृष्ण वही इस युग में राम कृष्ण और वही भी अद्वैत वेदांत की दृष्टि से नहीं तो मुझे तो लगता है श्री राम कथा हुई कल से श्री कृष्ण कथा होगी यही तो श्री राम कृष्ण भगवान की भाव में उपस्थिति का चमत्कार है राम कथा और कृष्ण कथा के रूप में आप लोग सत्संग का अलभ्य लाभ प्राप्त करें बड़े प्रेम से जयकार करें बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय श्री राम कृष्ण भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय